उनके यूं कहने पर भगवान भास्कर ने उन्हें दिव्य क्षमेंतक मणि प्रदान की सत्राजित ने उसे गले में पहनकर अपने नगर में प्रवेश किया उन्हें देखकर सब लोग यूं कहते हुए दौड़ने लगे यह देखो सूर्य जा रहे हैं इस प्रकार नगर के लोगों को आश्रय में डालकर वे अंतःपुर में पहुंचे सत्राजित ने वह उत्तम मणि अपने छोटे भाई प्रसेनजीत को दे दी क्योंकि उसको वे बहुत प्यार करते थे वह मणि अंधकवंशी यादों के घर में स्वर्ण उत्पन्न करती थी वह जहां रहती उसके निकटवर्ती जनपदों में मेघ समय पर वर्षा करता तथा किसी को रोग का भय नहीं रहता एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसेन के सम्मुख वह सम्यंतक नामक मणि लेने की इच्छा प्रकट की किंतु उसे वे नहीं पा सके समर्थ होने पर भी भगवान ने उसका बलपूर्वक अपहरण नहीं किया एक दिन प्रसेन उस मणि रत्न से विभूषित हो वन में शिकार खेलने के लिए गए वहां सम्यंतक के लिए ही एक सिंह के हाथ से मारे गए सिंह उस मणि को मुख में दबाए भागा जा रहा था इतने में ही महावली रिक्षराज जामवान उधर आ निकले वे सिंह को मारकर मणि रत्न ले अपनी गुफा में चले गए इधर वृष्णि और अंधक वंश के लोग यह संदेह करने लगे कि हो न हो कृष्ण ने ही मणि के लिए प्रसेन का वध कर दिया क्योंकि उन्होंने एक बार वह मणि प्रसेन से मांगी थी भगवान श्री कृष्ण ने यह कार्य नहीं किया था तो भी उन पर संदेह किया गया इस प्रकार अपने कलंक का मार्जन करने के लिए वे मणि को ढूंढ लाने की प्रतिज्ञा करके वन में गए कुछ विश्वसनीय पुरुषों के साथ प्रसेन के चरण चिन्हों का पता लगाते हुए वे उस स्थान पर गए जहां प्रसेन शिकार खेल रहे थे गिरवर ऋक्षवान तथा उत्तम पर्वत विंध्य पर उनका अन्वेषण करते हुए वे लोग थक गए अंत में श्री कृष्ण ने एक स्थान पर घोड़े सहित मरे हुए प्रसेन की लाश देखी किंतु वहां मड़ी नहीं मिली तदंतर थोड़ी ही दूर पर रिक्ष के द्वारा मारे गए सिंह का शरीर दिखाई पड़ा रिक्ष अपने चरण चिन्हों से पहचाना गया उन्हें चिन्हों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जांबवान के गुफा के द्वार पर पहुंचे वहां उन्हें बिल के भीतर किसी धाय की कही हुई यह वाणी सुनाई दी मेरे सुकुमार बच्चे तू मत रो सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह जांबवान के हाथ से मारा गया अब यह शमयंतक मणि तेरी ही है यह आवाज सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उस गुफा के द्वार पर बलराम जी के साथ अन्य यादवों को बिठा दिया और स्वयं उन्होंने गुफा के भीतर प्रवेश किया बिल के भीतर जांबवान दिखाई दिए भगवान वासुदेव से लगातार 21 दिनों तक उनके साथ बाहु युद्ध किया इस बीच में बलदेव आदि यादव लौट गए और सबको श्री कृष्ण के मारे जाने की सूचना दे दी इधर भगवान वासुदेव ने महाबली जांबवान को परास्त करके उसकी कन्या जांबवंती को पुनी के अनुरोध से ग्रहण किया साथ ही अपनी सफाई देने के लिए वह शमयंतक मणि भी ले ली तत्पश्चात रिक्षराज की अभ्यर्थना करके वे बिल से निकले और बिनित सेवकों के साथ द्वारका में गए वहां सब यादवों की भरी हुई सभा में श्री कृष्ण ने वह मणि सत्राजित को दे दी इस प्रकार मिथ्या कलंक लगने पर भगवान श्री कृष्ण ने समयंतक मणि को ढूंढ निकाला और उसे देकर अपने ऊपर आए कलंक का मार्जन किया सत्राजित के 10 पत्नियां थीं उनके घर से उन्हें 100 पुत्र प्राप्त हुए जिनमें तीन अधिक प्रसिद्ध थे भंगकार वातपति और वसुमेद सत्राजित के तीन कन्याएं भी थीं जो सब दिशाओं में विख्यात थीं सत्यभामा व्रतिनी तथा प्रस्वापिनी इनमें सत्यभामा सबसे उत्तम थी उसका विवाह पिता ने श्री कृष्ण के साथ कर दिया जो भगवान श्री कृष्ण के इस मिथ्या कलंक का श्रवण करता है उसे मिथ्या कलंक कभी स्पर्श नहीं करते श्री कृष्ण ने सत्राजित को जो सिमेंटक मणि दी थी उसका अक्रूर ने भोजवंशी सतधनवा के द्वारा अपहरण करा दिया महाबली सतधनवा सत्राजित को मारकर वह मणि ले आया तथा अक्रूर को दे दी अक्रूर ने उस उत्तम रत्न को लेते हुए शतधन्मा से प्रतिज्ञा करा ली कि मेरा नाम न ना बताना पिता के मारे जाने पर मनसुही सत्यभामा दुख से आतुर हो उठी और रथ पर आरुण हो वारणावत नगर में गई वहां अपने स्वामी श्री कृष्ण को शतधन्मा की सारी करतूतें बतलाकर उनके पास खड़ी हो आंसू बहाने लगी तब भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही द्वारिका आ पहुंचे और अपने बड़े भाई बलराम जी से बोले प्रभु प्रसेन को तो सिंह ने मार डाला और सतराजित को सतधन्मा ने अब शमयंतक मड़ी मेरे अधिकार में आने वाली है अब मैं ही उसका उत्तराधिकारी हूं इसलिए शीघ्र ही रथ पर बैठिए और महारथी सतधन्मा को मारकर मड़ी छीन लीजिए महाबाहु अब क्षमयंतक हम लोगों का ही होगा पदंतर शतध्नवा और श्री कृष्ण में घोर युद्ध हुआ शतध्नवा सब ओर अक्रूर के आने की बात देखने लगा वह और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही एक दूसरे पर कुपित हो रहे थे जब अक्रूर ने साथ नहीं दिया तब शतध्नवा ने भयभीत हो भाग जाने का विचार किया उसके पास हृदया नाम की एक घोड़ी थी जो 100 योजन चलती थी वह उसी पर आरूढ़ हो श्री कृष्ण से युद्ध कर रहा था 100 योजन का मार्ग वेग से तय करने के कारण वह घोड़ी थककर शिथिल हो गई यह देख भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा महाबाहु आप यहीं खड़े रहें मैंने उस घोड़ी की कमजोरी देख ली है अब तो मैं पैदल ही जाकर मणरत्न शमयंतक को छीन लाऊंगा यह कहकर भगवान पैदल ही शतधर्मा के पास गए और मिथिला के समीप उन्होंने उसका वध कर डाला परंतु उसके पास समयंतक नहीं दिखाई दिया महाबली शतधर्मा को मार कर जब भगवान कृष्ण लौटे तब बलराम जी ने कहा वह मणि मुझको दे दो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया मणि नहीं मिली कुछ दिन के बाद नरश्रेष्ठ अक्रूर अंधकवंशी वीरों के साथ द्वारिका में लौट आए भगवान श्री कृष्ण ने योग के द्वारा जान लिया कि मणि वास्तव में अक्रूर के ही पास है तब उन्होंने सभा में बैठकर अक्रूर जी से कहा आर्य मड़ी श्रेष्ठ सम्यंतक आपके हाथ लग गया है उसे मुझे दे दीजिए उसकी प्रतीक्षा में बहुत समय व्यतीत हो चुका है संपूर्ण यादवों की सभा में श्री कृष्ण के यूं कहने पर महामति अक्रूर जी ने बिना किसी कष्ट के वह मड़ी दे दी सरलता से उसकी प्राप्ति हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वह मड़ी फिर अक्रूर को ही लौटा दी भगवान श्री कृष्ण के हाथ से प्राप्त हुए मणि रत्न सम्यंतक को गले में पहनकर अक्रूर जी सूर्य की भांति प्रकाशित होने लगे जंबुदीप तथा उसके विभिन्न वर्षों सहित भारतवर्ष का वर्णन मुनियों ने कहा अहो आपने समस्त भारतवंशी राजाओं का बहुत बड़ा इतिहास कह सुनाया अब हम समस्त भूमंडल का वर्णन सुनना चाहते हैं जितने समुद्र द्वीप वर्ष पर्वत वन नदियां तथा पवित्र देवताओं के स्थान हैं समस्त भूतल का मान जितना बड़ा है जिसके आधार पर यह टिका हुआ है तथा जो इसका उपादान कारण है